उत्साह प्रयत्न कहा था मैंने सुखादि विशेष जन की भूत कर्म विषयक प्रयत्न को कहते हैं उत्साह सुख विशेष का जन की भूत जो कर्म विषय प्रयत्न है उसी का नाम उत्साह विशेष होता है जिसको प्रयत्न सबसे कहा जाता है उसके बाद धर्माधर्म क्या धर्माधर्म धर्माधर्मो सुख दुख असाधारण कारण धर्म जो है सुख का असाधारण कारण है और अधर्म दुख का कारण तो काक्ष आगम गम्य अनुमान गम्य उदनों के दोनों यदि प्रत्यक्ष नहीं है धर्म भी प्रत्यक्ष का विषय नहीं अधर्म भी प्रत्यक्ष का विषय नहीं है किंतु वे दोनों के दोनों आगम गम्य है वेद स्मृति वगैरह से गम्य होता है और अनुमान गम्य उच्च अनुमान से भी गम्य है कैसे बताए अनुमान बता रहे देखो <coughs> देवदत्त से शरीर आदि गेवदत्त का जो शरीर है वो देवदत्त के रूपी आत्मा का विशेषण भूत जो धर्माधर्म से जन्य है देवदत्त विशेषण जन्यम देवदत्त, देवदत्त का विशेषण क्या है धर्माधर्म हमारे जो शरीर है हमारे ही पाप से पैदा हुआ है जन्म पुण्य पाप का फलस्वरूप ही ये शरीर उत्पन्न हुआ है इसलिए शरीरादिकम आदि से उसका कान वगैरह सब सारी इंद्रिया इसे किसी जन्म से कोई अंधा होता है कोई काना होता है कोई जो है गुंगा होता है कोई बहरा होता है कोई कुछ होता है जन्म से है आधि शरीर आधी, आधी। मनोज अंग विंग विकलता सकलता जो भी है वो सारी चीज सहित कर्म को सही थी कर्म तो, तो, तो कर्म से तो धर्म होगा पुण्य धर्म का मतलब क्या पुण्य धर्म का मतलब यहां पुण्य अगर मन पाप ये पुण्य पाप आया कहा से कर्म से तो आया कर्म तो कार्य कार्य तो पुण्य पाप है पुण्यपाप का तो भी कार्य शरीर शरीराधि हुआ और शरीरादि शब्द को देवदत्त शरीर देवत विश्वजन्यम कार्य सत्य देवत कार्य होते हुए देवदत्त का ही भोग के प्रति होने से देवत प्रैतजन्य जिस देवदत्त का प्रात घटाधि वस्तु समान यश्च शरीर जनगा आत्म विशेष सेव धर्मो अधर्मश्चार वह जो शरणाधिक जनक आत्मा में विद्यमान विशेष गुण है उसी का नाम धर्म और अधर्म है प्रयत्न करे आत्मा का विशेष प्रयत्ता तो द्वेष प्रयत्न ये भी तो आत्मा का विशेष गुण है वो कारण नहीं है क्या शरीर के प्रति शर्राधिक नहीं है कथ नहीं है प्रयत्न आदि नाम शर्रादि और प्रयत्न आदि क्या है शर का अजलक होता है बल्कि शरीर में अनुभव में आते वो सारी चीजें और शरीरार से होने वाले क्रियाकलाप के प्रति कारण हो जाते हैं सुख दुख क्या है शरीर में रहकर अनुभव होता है इच्छा राग द्वेष प्रयत्न ये सब शरीर से हम करते हैं इसलिए ये सब आदि के प्रति कारण नहीं है ये शरीर के उत्तरवर्ती काल में होने वाले कार्य होता वस्तु कारण कोटी में नहीं आ सकते इसे का प्रयत्न आदि कैसे है शरीर आदि का अजनक है धर्म का लक्षण क्या हुआ सुख आसान कारणम धर्म दुख आसान कारण हो गया <coughs> वेदाधि को दृष्टिकोण करके रखते हैं धर्म का लक्षण क्या होगा यागजन्य क्या कहेंगे यागा स्वर्गा जनक यागाजन्य स्वर्गा का जनक नीचे दिया है वृत्ति गुणत्व जातिवान धर्म यागादि से जन्य हो स्वर्गा का जनक ऐसा वृत्ति जो गुणत्व जाति उसको कहते तदव तो वाले का नाम धर्म होता है इसी प्रकार अधर्म का लक्षण बना लेना अपने आप इसके विपरीत निषिद्ध कर्म जन्य निषिद्ध कर्मजन्य हो और नरकारी का जनक हो ऐसा वृत्ति जो गुण त्यप जाति है तद्वान का नाम अधर्म होता है दुख अधर्म है पा चार सौ अस्सी में दिया यह निशित कर्मजन्य नरक जनक वृत्ति जातिमान अधर्म है। इसका गुण त्यप में देख अध वो सरल है कोई कठिन नहीं है कहीं कहीं पर लोग मानते हैं वे तो अन्य पुरुष के द्वारा किया गया धर्म धर्म है उसे दूसरे को भी सुख दुख आदि का लाभ फल की प्राप्ति होती है जैसे श्रुति स्वर्गीय प्रमाण बन जाता है इसमें पितृस्वर्ग तो का पुष्कर पितृ जो पिताजी शरीर छूट दिया उस पिताजी को स्वर्ग मिले भले कुछ भी किया हो यहां बेटे का कर कर्तव्य हो तो सोचे कि हमारे पिता को स्वर्ग मिले उसके लिए बेटे ने कहा पुष्कर पुष्कर पुष्कर में पैदा हुए वस्तुओं से याद करें पुष्कर में तालाब जैसे उससे पहला कमल हो जाता है सेवली हो जाती है कई चीजें होती है काई वगैरह होता है अन्य चीज होते हैं उन चीजों को लाके उसे यज्ञ करो ऐसे वेद में आया और यह नामना पात पिंडम तंदे ब्रह्म शाश्वतम स्मृति करती है जिन पिताजी के नाम पर दादाजी के नाम पर परदादा के नाम पर इत्यादि के नाम पर आप यह नामना पिंडम पात पिंडदान आप करते हो दर्भ के ऊपर रख करके उनको क्या हुआ त्रह्म शाश्वतम वह पिंडा उस पितरम को प्रसन्न करता हुआ शाश्वत ब्रह्म को प्राप्त करा देता है ऐसे स्तुति भी गाया गया पिंडदान की श्राद्ध कर्म करें इतने श्रुद्ध स्मृतियों से पुत्रालिकृत श्राद्ध आदि करो वह पिता आदि को भी प्राप्त हो सकता है और पिता का तो वैसे ही कल्याण हो गया है उनकी पुण्य से ये तो मुक्ति हो गए तब क्या होगा पुत्र का किया उस्ताद कहा जाएगा तब उसको ही फल दे देगा किश्रम ने कर्तव्य कर दिया तो उसे तो पता है नहीं पिताजी का मुक्ति हुआ कि नहीं हुआ मुक्त हुए कि स्वर्ग गए कि नहीं गए पुनर्जन्म हुआ नहीं हुआ पुत्र को क्या मालूम मानोन कर्तव्य करते, करते जाता है भले उनका पुनर्जन्म हो गया सब कुछ हो जाए तो भी वो तो अपना कर्तव्य कर रहा है कि उसके लिए अज्ञात पुनर्जन्मदि हुआ कि नहीं हुआ तो अपने कर्तव्य करने से उसको उसका फल मिलेगा इस ऐसे कर्मों का दो दो तो फल हो गए पिताजी वास्तव पिशाच आदि में योन में चले गए तो मुक्त हो जाएंगे वहां से स्वर्ग आदि प्राप्त कर जाएंगे नहीं बात तो खुद को कर अब अंत में आता है संस्कार का लक्षण चौबीसवा गुण संस्कार व्यवहार असाधारण कारणम संस्कार संस्कार ऐसा जो व्यवहार होता है लोक में कहते बहुत संस्कारी आदमी है इसके संस्कार बहुत अच्छे है इस बच्चे के ऐसे व्यवहार करते हैं वो संस्कार वाला है अरे इसका कोई संस्कार जब आपने दिया ही नहीं अब तो पशु जैसे कर रहा है ये ऐसे लोग व्यवहार करते हैं ना जो तो संस्कार संस्कार संस्कार करके लोक में जो व्यवहार होता है उसका आसारण काल का नाम संस्कार नाम का गुण है जो उसके आत्मा में रहता है संस्कार स्त्री विधो और लोक में यह संस्कार तीन प्रकार का माना गया वेगो भावना शिक्षा पृथ्वी चतुष्ट मनोवृत्ति पृथ्वी जल तेज वायु और मन पांचों में वेग नामक जो है संस्कार रहता है भावना की जो संस्कार आत्मा तो, में रहने वाला विशेष गुण भावना के संस्कार आत्मात्वृत्तिर अनुभव जन्य स्मृति हेतु आत्मात्म में रहने वाला विशेष गुण है अनुभव से जन्य होता है और स्मृति के प्रति कारण होता है सो और ऐसा जो भावना के संस्कार आपका में जो आपके अंदर के संस्कार बना हुआ है जितने जन्म लिए हुए पहले में चौरासी लाख योनियों में उन सब का संस्कार आपके अंदर है लेकिन सबके संस्कार अनुरूप कोई व्यवहार होता नहीं जब जो संस्कार जग जाए वैसे व्यवहार होने लगता है बंदर जैसे करता है कभी जो है मेड जैसे कूदने लगते हैं कभी तो कुछ करने लगते हैं हैं? जैसे संस्कार जग जाए वैसे व्यवहार करते हैं लोग क्रूर हो जाते हैं खाने को लग दौड़ जाते आदमी कोई, लगता है शेर का संस्कार जग गया तो आदमी को खाने लग जाता है कभी एकदम दुबला पतला कमजोर देखने में लगता है जैसे हाथी की संस्कार जग जाते हैं बड़े बड़े सन उठा के लेके काम करने लग जाता है कहाँ से ताकत आ गया है संस्कार गया, बैठता धार से बाहर करना। संस्कार की बात है। ये संस्कार है, है वह, जब उद्बुद्ध होकर स्मृति को उत्पन्न करता है और उद्बोध कैसा होगा उद्बोधस् सहकारी लाभ आद के लाभ से होता है सरकार हो तभी जाकर वह संस्कार उद्बुद्ध होंगे संस्कार उद्बुद्ध होने पर स्मृति होती है असकारिणस्य संस्कार से सदृश दर्शन आदि है असा कार्य कौन है संस्कार का ये सदृश दर्शन आदि यह आदृश अनुभव हुआ था तो आदर्श दोबरा हो जाए तो अनुभव से जल्द संस्कार जग जाएगा जिस प्रकार के परिवेश में जो अनुभव हुआ है उस अनुभव के संस्कार को जगाने के लिए उसी प्रकार के लगभग सनिवेश मिलना चाहिए परिवेश मिलना झटी तो थी संस्कार जागृत हो जाएगा सादृश चिंता बीज से बोध कहा इस बात को कहा है स्मृति के, के हित को तो संस्कार के संस्कार हुआ करते हैं ऐसा कहा गया है और अंतिम संस्कार है स्थापगस्तु स्पर्शव विशेष वृत्ति से आ जो है स्पर्शव कौन है पृथ्वी जल तेज वायु ये स्पर्शव द्रव्य है उनमें रहने वाला जो गुण विशेष का नाम स्थापक होता है लिंग जल में इत्यादि में क्या स्थापगत तो हुआ ये सब बर्फ आपने बना दिया अन्यक्रमण कर दिया लेकिन उसका क्या स्वभाव है वो पिघल ग्रह बहना शुरू कर देगा ये उसकी है पिघल के बहना ही उसकी है। इधर अग्नि आदि सोने आदि में भी ऐसी आप पिघला देते हो तो फिर आपका कड़कपन में आ जाएगा उसका स्वभाव पूर्व स्थिति में लौट जाता है चटाई वगैरह दृष्टांत पृथ्वी का तो है ही है तो चटाई है उसको गोल कर रखा है खोलो तो फिर वापस लौट के वापस आता है तो वायु गया है? वायु तो बहते ही रहता है इस में उसे कहते हैं क्या विशेष आप पैदा किया वायु को वापस लौटता है परिस्थिति में आँधी तूफान किस कारण वश हो गया निमित्त वश हो गया या उसके बाद क्या है है, नाम ही अन्यथा भागना स्वाश्रय से धनुरादेनता आदकस्थपादक अन्य भागो प्राप्त स्वाश्रयबूद्ध धनुरादियों का पुनः को प्राप्त करने का नाम ही है। बुद्धिया अधर्माता भावना च आत्म विशेष गुण बुद्धि सुख दुख इच्छा देश प्रयत्न धर्म अधर्म और ये जो नौवा भावना के संस्कार है ये नौ जो चीज है भावना संस्कार सहित तो आत्मा के विशेष गुण है इस प्रकार से गुणा गुण उ <coughs> तो बड़ा लक्षण लक्षण करवा दी किए आत्म विशेष गुण वृत्ति मूर्त वृत्ति विर्थ वृत्ति मूर्त वृत्तिवृत्ति विर्थ गुणव्याप्य जाति मान संस्कार चौरासी नीचे में आत्म विशेष गुण वृत्ति मूर्त वृत्ति वृत्ति गुणव्याप्य मान संस्कार यदि आप आत्मविश्वी गुण वृत्ति पद को न रखे तो पृथ्वी आदि मूर्त रवियों में रहने वाले रूपाधि गुणों में रहने वाली तथा तो गुण जाति तो रूपत्वि को लेकर के रूपादि रूपाधि हो जाएगा मूर्त वृत्ति वृत्ति मूर्त है घट उसमें वृत्ति है घट रूप आदि उसमें वृत्ति है घट रूपत्व और क्या है गुणत्व जाति भी है पदवान तो हो जाएगा कौन रूपा रूपा दिन व्याप्ति हो गया संस्कार का लक्षण चला गया इसे कहना पड़ा आत्मविशेष गुण वृत्ति आत्मविशेष गुण वृत्ति कहोगे तो उसमें अतिव्याप्ति नहीं होगा इसे पद कृत्य समझ लेना है वेग का लक्षण मूल में नहीं था टीका से ग्रहण करना पड़ेगा मनोवृत्ति वृत्ति संस्कारत्व्यापति जातिमान वेग मनोवृत्ति मन में रहने वाला जो वेग उसमें रहने वाले जाति कौन है गोबर वृत्ति मनोवृत्ति है जाति वो कैसा है संस्कार जाति भी है तार जातिवान वेगत्व वाला ग्राम वेग होता है मनोवृत्ति वृत्ति संस्कार जातिवान वेगा हो. वह अभी दो प्रकार का मानना पड़ेगा कर्मज वेग है और वेगज वेग है पहला वाला जो वेग होता है प्रथम वेग जो है वह कर्मज वेग है द्वितीय तृतीय वेग, वेग हो जाता है ना एक पत्थर को नीचे से फेंको ऊपर गया तो पहली बार जो नीचे आया घुमा वो कर्मज वेग है हमने क्या उसको आद्य पतन कहा उसका कारण है गुरुत्व आद्य पतन गुरुत्व कैसे हुआ द्वितीय जो पतन हो रहा है वो वेग हुआ वह वेग कारण अन्न बना तृतीय चतुराधि पतन के प्रति वेग कारण का वेग वेग। याला अलग चीज आद्य पतन के प्रति गुरुत्व द्वितीय तृती पतन के प्रति वेग और उसे आगे के वेगों के प्रति वेगज वेग का अनु बनता है क्रमज वेग और बाण आदि में वेगज वेग मानते धनुष की तो धागा होता है खींचा बाण के साथ नोदना के संयोग होने पर प्रथम में उस बाण में कर्म मनु क्रिया उत्पन्न हुई और उत्तर उत्तर क्षणों में क्या हो रहा है वो कर्मज वेग हुआ उससे आगे जाकर वेग अच्वेग से चलते रहेगा और वेगज वेग धीरे धीरे धीरे क्षीण होते जाता है यह ध्यान रखना है तर्क संग्रह एक अनुभवजन्य स्मृति हेतु दिया आत्मृत्ति विशेष गुण सती अनुभवजन्य स्मृत भावना लक्षण भावना का लक्षण होता है श्रिस्ताप का लक्षण मूल में नहीं है देखिए नीचे टीका में पृथ्वी वृत्ति वृत्ति, मनोवृत्ति मनोवृत्तिवृत्ति संस्कार आवृत्ति मन में रहने वाले में नहीं रहना मन में क्या रहता है वेद उसमें नहीं रहने वाला जाति आवृत्ति जो जाती वो संस्थापक होगा क्या मन में रहता है वेद उसमें रहने वाले जाती है वेदत्व न रहने वाली जाति श्री स्थापक मनोवृत्ति आवृत्ति ऐसे प्रति में वृत्ति है संस्थापक उसमें रहने वाली जाति है संस्थापक मनोवृत्ति वे उसमें न रहने वाली जाति हो गया संस्थापक और संस्कार गुणाने तो व्याप्त जातिमान उसका नाम संस्थापक होता है पृथ्वी में रहने वाले पदार्थ में रहने वाली मन में रहने वाले पदार्थ न रहने वाली संस्कारत्व का जो व्याप जाति है उस व्याप जाति हो जाता है। इस प्रकार किया, ताकि वेग न हो। और जो नया का स्थापक हो पृथ्वी जल तेज हो चारों मानते हैं कुछ लोगों ने तो पृथ्वी मातृवृत्ति कह दिया जो पृथ्वी मातृवृत्ति मानते हैं सदा अनित्य ही होता है वहां लेकिन जो पृथ्वी जल तेजो चारों में मानते हैं उनको भी तो कहना पड़ेगा नित्य अनित्य दो प्रकार नित्यम अनित पड़ेगा स्थापक के मामले में विशेष ध्यान इस रखना है इस प्रकार से 24 गुणों का निरूपण समाप्त हो गया अब आता है कर्म का निरूपण कर्माणी कर्माणि उच्चंत कर्मों का वर्णन किया जाता है चलनात्मक कर्मा गुण ही व्रव्य माह चलनात्मक है किसी प्रकार के स्पंद हो क्रिया हो उसका नाम कर्म इनके वह गुण के इनकेभ द्रव्य परिमाणे मूर्तत्व पर सह एक समेत विभाग द्वारा पूर्व संयोगनाशे सती पुत्र संयोग हेतु कथ है? अभिभूत द्रव्य का परिमाण के साथ में रहने वाला है ये आकाश काल दिग आत्मा को को छोड़ दो, को छोड़ दो दीजिए अर्थात पृथ्वी जल तेज वायु चार पांच हुए पृथ्वी जल तेज वायु इन पांचों में क्रिया होती है मूर्तों में मूर्तमान अविभूत द्रव्य पांचों उनके परिमाण के साथ मूर्तत्व है दूसरा नाम जिसका है दूसरा नाम जिसका क्रियावत्तम क्रियावत्म सह उसके साथ एक, एक द्रव्य में समवाय वाला वस्तु का नाम कर्म है और वो कर्म कैसे होता है विभाग द्वारा पुरुष नाशेषी विभाग करने से पूर्व का नाश पहले हो गया तत्पश्चात उत्तर देश का संयोग जो होता है उसके प्रति भी कर्म ही है कच्छ और वह गर्म पांच प्रकार में समझने के लिए कहा जा रहा है उत्सेपण अवक्षेपण आकुंचन प्रसारण गमन भेदात पंचविधम भ्रमणादिस्त तो अरे भ्रमणम भोजनम बहुत सारा है आप ये पांच में गिना रहे हो कच्छ है नहीं भ्रमणादि जितने भी है उन सब को गमन के ग्रहण के द्वारा ही ग्रहण हो जाए गमन ग्रहण नहीं वह ग्रहते ऐसे तो सैकड़ों क्रियाएं हैं किसको किसको गिनाते फिरेंगे कितने गिनाएंगे या तो आपका हाथ पैर ऊपर की ओर जा रहा है या तो हाथ पे नीचे की ओर जा रहा है या हाथ तो पे फूल फैल रहा है या तो हाथ पर संकुचन होता है चार मुख्य रूप से सब कुछ आ जाएंगे और एक है तो वो है चलते रहना आगे आगे जाते रहना पीछे पीछे चलते रहना इसे कहते पांच में सब अंतर्भाव हो जाएगा यद्यपि चलनात्मकम नहीं पांच अंतर्भाव कर लो वास्तव तो में एक ही है चलनात्मकम कर्म क्यों समझाने के लिए पांच कह दिया गया है संयोग विभाग असमय कारण कर्म यह लक्षण क्या है इसलिए कर्म का संयोग विभाग असमय कारणम कर्म संयोग समय कारण कर्म अदा संयोग संयोग देश उत्पणस कारण कर्म है अनियत उत्तर देश संयोग है। दे समय कारण कर्म है जिसका अनियत है उत्तर देश में कहा पर पड़ेगा कदम किस तरफ घूमेगा किसका क्या पता गमन को टिका लक्षण इस प्रकार का ब्रम रेचन सेधन उर्दू ज्वलंत गमन नमन उन्नम इत्यादि जितनी भी क्रियाएं हैं वह सारी चीजें गमन कर्म यंत्र हो जाता है ऐसे माना जाता है कर्म गर्णन हो गया